श्रीमद्भागवत्राण दशमस्क अथ दिवशोध्याय कब्जा पर धनुषंग और कंस की घबड़ाट श्रीशुकुवाच अथ व्रजनराजपतेन माधव श्रि गृहतांगलेपभाजना विलोक्यकु युवती वरानना श्री कहते हैं परीक्षित इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जब अपनी मंडली के साथ राजमार्ग से आगे बढ़े तब उन्होंने एक युवती स्त्री को देखा उसका मुख तो सुंदर था परंतु वह शरीर से कुबड़ी थी इसी से उसका नाम पड़ गया था कुब्जा वह अपने हाथ में चंदन का पात्र लिए हुए जा रही थी भगवान श्री कृष्ण प्रेम रस का दान करने वाले हैं उन्होंने कुब्जा पर कृपा करने के लिए हंसते हुए उससे पूछा का साधु नो रंग विपमोत्तम यस्ततस्ते भविष्यति सुंदरी तुम कौन हो हो यह चंदन किसके लिए ले जा रही कल्याणी हमें सब बात सच सच बतला दो यह उत्तम चंदन यह अंगराग हमें भी दो इस दान से शीघ्र ही तुम्हारा परम कल्याण होगा दासस्म्य हम सुंदर कंस संतावक्रनाशनुलेपकर मद्भावित भोजपते रिप्रिय बिना युवातमस्तर उपटन आदि लगाने वाली सैरन्द्री कुब्जा ने कहा परम सुंदर मैं कंस की प्रिय दासी हूँ महाराज मुझे बहुत मानते हैं मेरा नाम त्रिवक्रा कुब्जा है मैं उनके यहाँ चंदन अंगराग लगाने का काम करती हूँ मेरे द्वारा तैयार किए हुए चंदन और अंगराग भोजराज कंस को बहुत भाते हैं परंतु आप दोनों से बढ़कर उसका और कोई उत्तम पात्र नहीं है सलमा रूप पे सल माधुर्य हसीतालापवीक्षित धर्षितापनम भगवान के सौंदर्य सुकुमारता रसिकता मंदहास्य प्रेमालाप और चारू चितवन से कुब्जा का मन हाथ से निकल गया उसने भगवान पर अपना हृदय न्योछावर कर दिया उसने दोनों भाइयों को वह सुंदर और गाढ़ा दे अंग्राप्त परभागे न सुषभातेंजित हो तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर पीले रंग का और बलराम जी ने अपने गोरे शरीर पर लाल रंग का अंग लगाया तथा नाभि से ऊपर के भाग में अनुरंजित होकर वे अत्यंत सुशोभित हुए प्रसन्नो भगवान त्रिवक्राम रुचिरा नाम कर दर्शय दर्शने फलम भगवान श्री कृष्ण उस कुब्जा पर बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने अपने दर्शन का प्रत्यक्ष फल दिखलाने के लिए तीन जगह से तेढ़ी किंतु सुंदर मुख वाली कुब्जा को सीधी करने का विचार किया पद्याम आक्रम्य प्रपदेही दंगुल्योत्न पाणीना प्रगृह्य चुबके ध्यामु मधत्च्युत भगवान ने अपने चरणों से कुब्जा के पैर के दोनों पंजे दबा लिए और हाथ ऊंचा करके दो अंगलियां उसकी ठोड़ी में लगाई तथा उसके शरीर को तनिक उचका दिया सात दर्ज समानांगी सात दर्जो समानांगी आंगी बेहद छोड़ी पयोधराम मुकुंद सद्यो बहु प्रमद उचकाते ही उसके सारे अंग सीधे और समान हो गए प्रेम और मुक्ति के दाता भगवान के स्पर्श से वह तत्काल विशाल नितंब तथा पीन पयोधनों से युक्त एक उत्तम युवती बन गई ततो रूप गुणोधार्य संपन्ना प्राह के शव उत्तरी जात उसी रूप गुण और उदारता से संपन्न हो गई उसके मन में भगवान के मिलन की कामना जाग उठी उसने उनके दुपट्टे का छोर पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा एहि गृह या मो नो में हो सहे तयोन्मथितितायासीदर्षभ वीर शिरोमणि आइए घर चलें अब मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकती क्योंकि आपने मेरे चित्त को मत डाला है पुरुषोत्तम मुझ दासी पर प्रसन्न होइए एवं श्रिया च मान कृष्णो राम से पश्यत मुखम वीक्षा च प्रसंसता मुच तब बलराम जी के सामने ही कुब्जा ने इस प्रकार प्रार्थना की तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल बालों के मुख की ओर देखकर कर हंसते हुए उससे कहा श्यामित गृह सुभ्रु पुसाधिकर्षण साधिताथो गृहा पांथा तम पराजनम सुंदरी तुम्हारा घर संसारी लोगों के लिए अपनी मानसिक व्याधि मिटाने का साधन है मैं अपना कार्य पूरा करके अवश्य वहां आऊंगा हमारे जैसे बेघर के बटोहियों को तुम्हारा ही तो आसरा है नानो पायन इस प्रकार मीठी-मीठी बातें करके भगवान श्री कृष्ण ने उसे विदा कर दिया जब वे व्यापारियों के बाजार में पहुंचे तब उन व्यापारियों ने उनका तथा बलराम जी का पान फूलों के हाथ हार चंदन और तरह तरह की भेंट उपहारों से पूजन किया तदर्शन स्मरक उनके दर्शन मात्र से स्त्रियों के हृदय में प्रेम का आवेग मिलन की आकांक्षा जग उठती थी यहाँ तक कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध न रहती उनके वस्त्र जूढ़े और कंगन ढीले पड़ जाते थे तथा वे चित्र लिखित मूर्तियों के समान ज्यों की त्यों खड़ी रह जाती थी तथा इसके बाद भगवान श्री कृष्ण पूर्ववासियों से धनुष यज्ञ का स्थान पूछते हुए रंगशाला में पहुंचे और वहां उन्होंने इंद्रधनुष के समान एक अद्भुत धनुष देखा पुरुषुप्तम अर्चित परमिमत कृष्ण धनुराध दे उस धनुष में बहुत सा धन लगाया गया था अनेक बहुमूल्य अलंकारों से उसे सजाया गया था उसकी खूब पूजा की गई थी और बहुत से सैनिक उसकी रक्षा कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण ने रक्षकों के रोकने पर भी उस धनुष को बलात उठा लिया। मध्यतो बलात्न पश्यता उन्होंने सबके देखते देखते उस धनुष को बाएं हाथ से उठाया उस पर डोरी चढ़ाई और एक क्षण में खींचकर कर बीचो बीच से उसी प्रकार उसके दो टुकड़े कर डाले जैसे बहुत बलवान मतवाला हाथी खेल ही खेल में एक को तोड़ डालता है धनुषो बदमान शब्द से दिश पूरा समुपागमत जब धनुष टूटा तब उसके शब्द से आकाश पृथ्वी और दिशाएं भर गई उसे सुनकर कंस भी भयभीत हो गया आबू ग्रहता बद्धतामिति। अब धनुष के रक्षक आता असुर अपने महा सहायकों के साथ बहुत ही बिगड़े वे भगवान श्री कृष्ण को घेर कर खड़े हो गए और उन्हें पकड़ लेने की इच्छा से चिल्लाने लगे पकड़ लो बांध लो जाने ना पावे अथतां धनवन आधा यकली उनका दुष्ट अभिप्राय जानकर बलराम जी और श्री कृष्ण भी तनिक क्रोधित हो गए और उस धनुष के टुकड़ो को उठाकर उन्हीं से उनका काम तमाम कर दिया बलम प्रहितम भत्वा धनुष खंडो से उन्होंने उन असुरों की सहायता के लिए कंस की भेजी हुई सेना का भी संहार कर डाला उनके बाद वे यज्ञशाला के प्रधान द्वार से होकर बाहर निकल आए और बड़े आनंद से मथुरापुरी की शोभा देखते हुए विचरने लगे। तेज प्रागलभ्यम रूपम च मैं नि विधो जब नगर निवासियों ने देखते हुए विचरने लगे जब नगर निवासियों ने दोनों भाइयों के इस अद्भुत पराक्रम की बात सुनी और उनके तेज साहस तथा अनुपम रूप को देखा तब उन्होंने यही निश्चय किया कि हो न हो ये दोनों भाई श्रेष्ठ देवता हैं। तयोर विचरतो स्वरम आदित्योत युवान कृष्ण राम छक हो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी पूरी स्वतंत्रता से मथुरापुरी में विचलन करने लगे जब सूर्यास्त हो गया तब दोनों भाई ग्वाल बालों से घिरे हुए नगर से बाहर अपने डेरे पर जहां छकड़े थे लौट आए गोप्यो मुकुंद विरहा तु राज आसा सता सरिता मधुपुर यभुवन संपस्यतां गात्र लक्ष्मी हमें मिले परंतु उन्होंने सबका परित्याग कर दिया और न चाहने वाले भगवान का वरण किया उन्ही को सदा के लिए अपना निवास स्थान बना लिया मथुरा वासी वहीं पुरुषभूषण भगवान श्री कृष्ण के अंग अंग का सौंदर्य देख रहे हैं उनका कितना सौभाग्य है व्रज में भगवान की यात्रा के समय गोपियों ने निर्हा होकर मथुरा मथुरावासियों के संबंध में जो जो बातें कही थी वे सब यहाँ अक्षरश सत्य हुई वे परमानंद में मग्न हो गए औता युगलोप से चनम उस तुष्ता फिर हाथ पैर धोकर श्री कृष्ण और बलराम जी ने दूध में बने हुए खीर आदि पदार्थों का भोजन किया और कंस आगे क्या करना चाहता है इस बात का पता लगाकर उस रात को वहीं आराम से सो गए कंसस्तु धनुषोभ रक्षणाम सबसे वधम निशम गोविंद राम विक्रय परम जब कंस ने सुना कि श्री कृष्ण और बलराम ने धनुष तोड़ डाला रक्षकों तथा उनकी सहायता के लिए भेजी हुई सेना का भी श्रृंगार कर डाला और यह सब उनके लिए केवल एक खिलवाड़ ही था इसके लिए उन्हें कोई श्रम या कठिनाई नहीं उठानी पड़ी दीर्घ प्रजाघर भी तो दुर्निमितानुर्मति बहुनोभ मृत्यु तब वह बहुत ही डर गया उस दुर्बुद्धि को बहुत देर तक नींद न आई उसे जागृत अवस्था में तथा स्वप्न में भी बहुत से ऐसे अपस्कुन हुए जो उनकी मृत्यु के सूचक थे प्रतिरूपे च अदर्शनम स्विष च सत्यपी असत्यपी दूपति जाग्रत अवस्था में उसने देखा कि जल या दर्पण में शरीर की परछाई तो पड़ती है परंतु सिर नहीं दिखाई देता अंगुली आदि की आड़ न होने पर भी चंद्रमा तारे और दीपक आदि की ज्योतियां उसे दो दो दिखाई पड़ती है छिद्र प्रतीत छाया में छेद दिखाई पड़ता है और कानों में अंगुली डालकर सुनने पर भी प्राणों का घू शब्द नहीं सुनाई पड़ता वृक्ष सुनहले प्रतीत होते हैं और बालू या कीचड़ में अपने पैरों के चिन्ह नहीं दिख पड़ते स्वप्ने प्रेत परिस्वंग दिगंबर कंस ने स्वपनावस्था में देखा कि वह प्रेतों के गले लग रहा है गधे पर चढ़कर चलता है और विष खा रहा है उसका सारा शरीर तेल से तर है गले में जपा कुसुम अड़हुल की माला है और नग्न होकर कहीं जा रहा है मरण संतो निद्राम ले न चिंतया स्वप्न और जागृत अवस्था में उसने इसी प्रकार के और भी बहुत से अपस्कुन देखे उनके कारण उसे बड़ी चिंता हो गई वह मृत्यु से डर गया और उसे नींद न आई कार्यालह सवम परीक्षित जब रात बीत गई और सूर्य नारायण पूर्व समुद्र से ऊपर उठे तब राजा कंस ने मल्ल क्रीड़ा दंगल का महोत्सव प्रारंभ कराया करायांग सृभि पथा का चैल तोरणी राज कर्मचारियों ने रंगभूमि को भली भांति सजाया तुरही भेरी आदि बाजे बजने लगे लोगों के बैठने के मंच फूलों के गजरों झंडियों वस्त्र और बंधनवारों से सजा दिए गए। गएत्र विवशो राजा न उन पर ब्राह्मण छत्री आदि नागरिक तथा ग्रामवासी सब स्थान बैठ गए राजा लोग भी अपने अपने निश्चित स्थान पर जा डटे राज राजा कंस अपने मंत्रियों के साथ मंडलेश्वरों छोटे छोटे राजाओं के बीच में सबसे श्रेष्ठ राज सिंहासन पर जा बैठा इस समय भी अपनों के कारण उसका चित्त घबराया तब पहलवानों के ताल ठोकने के साथ ही बाजे बजने लगे और गर्बीले पहलवान खूब सज धज कर अपने अपने उस्तादों के साथ अखाड़े में आ उतरे चारूरो मुस्टिकूट एवचेद्य प्रहर्षिता चारूढ़ मुष्टिक कूट सल और दोसल आदि प्रधान प्रधान पहलवान बाजों की सुमधुर ध्वनि से उत्साहित होकर अखाड़े में आ आकर बैठ गए नंद गोपाल गोपा तो इसी समय भोजराज कंस ने नंद आदि गोपों को बुलवाया उन लोगों ने आकर उसे तरह तरह की भेंटें दी और फिर जाकर वे एक मंच पर बैठ गए इति श्रीमदभागवते महापुराणे चयितायां दसम स्कर्धे मल्लरंगोपवर्णनमिच्श्याय